द विज्ने दूरस्थम चांके तभक्त भूत विभक्तावचस्थित भूतभर्तृच तेय ग्रेशो ज्योति तमसा परमोच्य सर्वस्य सर्वेषित पहले कुछ प्रश्न एक मित्र ने पूछा है कि पूरी गीता अर्जुन को उसका स्वधर्म और मार्ग समझाने के लिए कही गई मालूम होती है क्या कृष्ण और अर्जुन के बीच गुरु शिष्य का संबंध है यदि हाँ तो श्री कृष्ण अर्जुन से उन अनेक मार्गों की अनावश्यक बातें क्यों करते हैं जिस पर अर्जुन को चलना ही नहीं इस संबंध में पहले तो यह बात जान लेनी जरूरी है कि जिन मार्गों पर आपको नहीं चलना है उन पर भी चलने का झुकाव आपके भीतर हो सकता है और वो झुकाव खतरनाक है और वो झुकाव आपके जीवन आपकी शक्ति को अवसर को खराब कर सकता है तो कृष्ण उन सभी मार्गों की बात कर रहे हैं अर्जुन से जिन पर चलने के लिए किसी भी मनुष्य के मन में झुकाव हो सकता है मनुष्य मात्र जिन मार्गों पर चलने के लिए उत्सुक हो सकता है उन सभी की बात कर रहे हैं इस बात के करने का फायदा है इन सारे मार्गों को अर्जुन समझ ले तो उसे ख्याल में आना कठिन न रह जाएगा कि कौन सा मार्ग उसके सर्वाधिक अनुकूल और जिसे आप नहीं जानते उससे खतरा है और जिसे आप जान लेते हैं उससे खतरा समाप्त हो जाता है सभी रास्तों के संबंध में जान लेने के बाद जो निर्णय होगा वो ज्यादा सम्यक होगा इसलिए कृष्ण सभी रास्तों की बात कर रहे हैं इस अर्थ में कृष्ण का वक्तव्य उनका उपदेश बुद्ध महावीर मोहम्मद और जीसस के वक्तव्य से बहुत भिन्न जीसस एक ही मार्ग की बात कर रहे हैं महावीर एक ही मार्ग की बात कर रहे हैं, बुद्ध एक ही मार्ग की बात कर रहे हैं कृष्ण सभी मार्गों की बात कर रहे हैं, और ये सभी मार्गों की बात जान लेने के बाद जब कोई चुनाव करता है तो चुनाव ज्यादा सार्थक ज्यादा अभिप्रायपूर्ण होगा और उस मार्ग पर सफलता भी ज्यादा आसान होगी बहुत बार तो कोई मार्ग शुरू में आकर्षक मालूम होता है लेकिन पूरे मार्ग के संबंध में जान लेने पर उसका आकर्षण खो जाता बहुत बार कोई मार्ग शुरू में बहुत कंटकाकी और कठिन मालूम पड़ता है लेकिन मार्ग के संबंध में पूरी बात समझ लेने पर सुगम हो जाता इसलिए कृष्ण सारी बात खोल के रखे दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से जैसे वो पूरी मनुष्यता से ही बात कह रहे हैं मनुष्य जिस जिस मार्ग से परमात्मा तक पहुंच सकता है वो सभी मार्ग अर्जुन के सामने कृष्ण खोल के रख रहे हैं इन सभी मार्गों पर अर्जुन चलेगा नहीं चलने की कोई जरूरत भी नहीं लेकिन सभी को जानकर जो मार्ग वो चुनेगा वो मार्ग उसके लिए सर्वाधिक अनुकूल होगा दूसरी बात कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संबंध है वो गुरु और शिष्य का नहीं दो मित्रों का है दो मित्रों का संबंध और गुरु शिष्य के संबंध में बड़े फर्क हैं। और इसीलिए कृष्ण गुरु की भाषा में नहीं बोल रहे है एक मित्र की भाषा में बोल रहे हैं वे सभी बातें अर्जुन को कह रहे हैं जैसे वे अर्जुन को परसवेत कर रहे हैं फुसला रहे हैं राजी कर रहे हैं उसमें आदेश नहीं है उसमें आज्ञा नहीं एक मित्र एक दूसरे मित्र को राजी कर रहा है समझा रहा है उसमें कृष्ण ऊपर खड़े होकर अर्जुन को आज्ञा नहीं दे रहे साथ खड़े होकर अर्जुन से चर्चा कर रहे हैं ये दो गहरे मित्रों के बीच संवाद है निश्चित ही कृष्ण गुरु है और अर्जुन शिष्य है लेकिन उनके बीच संबंध दो मित्रों का है इस मित्रता के संबंध के कारण गीता में जो वार्तालाप है जो डायलाग है वो ना कुरान में है ना बाइबल में वो ना दम पद में ना जिंद अव्यता में डायलाग वार्तालाप दो मित्र निकट से बातें कर रहे हैं न अर्जुन को भयभीत होने की जरूरत है कि वो गुरु से बोल रहा है न गुरु को जल्दी है कि वो मार्ग पर लगा दे अर्जुन को दो मित्रों की चर्चा है इस मित्रता की चर्चा से जो नवनीत निकलेगा उसका बड़ा मूल्य गहरे में तो अर्जुन शिष्य है उसे इसका कोई पता नहीं वो पूछ रहा है प्रश्न कर रहा है जिज्ञासा कर रहा है वो शिष्य के लक्षण लेकिन वो लक्षण अचेतन है अर्जुन ऐसे ही पूछ रहा हो जैसे एक मित्र से मुसीबत में सलाह ले रहा है उसे पता नहीं कि वो शिष्य होने के रास्ते पर चल पड़ा सच तो ये जो उसने पूछा था उसने कभी सोचा भी ना होगा कि उसके परिणाम में जो कृष्ण ने कहा वो कहा जाएगा अर्जुन ने तो इतना ही पूछा था कि मेरे परिजन है संबंधी हैं मित्र हैं नाते रिश्तेदार हैं सभी मेरे परिवार के लोग हैं इस तरफ भी उस तरफ भी हम सब बट के खड़े हैं एक बड़ा कुटुंब उस तरफ मेरे गुरु हैं कुछ भीष्म हैं, ये सब संघर्ष पारिवारिक है ये हत्या अकारण मालूम पड़ती ऐसे राज्य को पाकर भी मैं क्या करूंगा जिसमें मेरे सभी संबंधी और मित्र नष्ट हो जाए तो ऐसा राज्य तो त्याग देने योग्य लगता है अर्जुन के मन में एक वैराग्य का उदय हुआ है वो उदय भी मोह के कारण ही हुआ है अगर वो वैराग्य मोह के कारण न होता तो कृष्ण को गीता कहने की कोई जरूरत ना होती अर्जुन विरागी हो गया होता जो वैराग्य मोह के कारण पैदा होता है वो वैराग्य है ही नहीं वो केवल वैराग्य की भाषा बोल रहा है इस दुविधा के कारण गीता का जन्म हुआ अर्जुन कहता तो यह है कि मेरे मन में वैराग्य आ रहा है सब छोड़ दूं, ये सब छोड़ असार है। लेकिन कारण जो बता रहा है कारण यह मेरे परिजन मेरे मित्र मेरे संबंधी मेरे गुरु ये सब मरेंगे, कटेंगे वैराग्य का जो कारण है वो मोह है ये असंभव है कोई भी वैराग्य मोह से पैदा नहीं हो सकता वैराग्य तो पैदा होता है मोह की मुक्ति से अर्जुन की जो कठिनाई है ये दुविधा के कारण पूरी गीता का जन्म हुआ अर्जुन को ये पता भी नहीं कि उसका जो वैराग्य वो झूठा है उसकी जड़ में मोह है और जहां मोह की जड़ हो वहां वैराग्य के फूल नहीं लग सकते मोह की जड़ में कैसे वैराग्य के फूल लग सकते अर्जुन परेशान तो मोह से है समझे अगर उसके रिश्तेदार न कटते होते कोई और कटरा होता तो अर्जुन बिल्कुल फिक्र ना करता वो घास पत्तियों की तरह तलवार से काट देता इसके पहले भी उसने बहुत बार लोगों को काटा है लड़ा है झगड़ा है लेकिन कभी उसके मन में वैराग्य नहीं उठा क्योंकि जिनको काट रहा था उनसे कोई संबंध ना था वो पुराना धनुर्धर है शिकार उसे सहज है युद्ध उसके लिए खेल है आज जो तकलीफ खड़ी हो रही है वो तकलीफ लोग कट जाएंगे इससे नहीं हो रही है अपने लोग कट जाएंगे वो अपनत्व और ममत्व के कारण तकलीफ हो रही देखता है अपने ही परिवार को दोनों तरफ बटा हुआ जिनके साथ बड़ा हुआ मित्र की तरह खेला, जो अपने ही भाई है, अपने ही गुरु हैं जिन्होंने सिखाया, उस तरफ द्रोण खड़े जिनसे सारी कला सीखी, आज उन्हीं की हत्या करने को उन्हीं की कला का उपयोग करना पड़ेगा आज उनको ही काटना होगा जिनके चरणों पर कल सिर रखा था इससे अर्चना रही अगर इनकी जगह कोई भी होते आबासा अर्जुन ऐसे काट देता जैसे घास काट रहा है उसे कोई अहिंसा का भाव पैदा नहीं हो रहा है वो किसी वैराग्य को उत्पन्न नहीं हो रहा है सिर्फ मोह दुख दे रहा है अपनों को ही काटना कष्ट दे रहा है इसलिए गीता का जन्म हुआ है अर्जुन का वैराग्य वास्तविक नहीं है अगर अर्जुन का वैराग्य वास्तविक हो तो वो कृष्ण से पूछेगे भी नहीं ये भी थोड़ा समझ लेना चाहिए जब हमारे भीतर झूठी चीजें होती तो हम किसी से पूछते एक युवक मेरे पास आया और वो कहने लगा कि मैं आपसे पूछने आया हूं क्या मैं सन्यास ले लू मैंने उस युवक से कहा कि अगर मैं कहूं मत लो तो तुम क्या करोगे वो बोला तो मैं नहीं लूंगा तो मैंने कहा कि जो सन्यास किसी के पूछने पर निर्भर करता हो कि कोई कह दे कि ले लो कोई कह दे कि न ले लो और तुम उसकी मान लो वो सन्यास तुम्हारे भीतर कहीं गहरे में उठ नहीं रहा है बुद्ध किसी से पूछने नहीं जाते महावीर किसी से पूछने नहीं जाते जीसस किसी से पूछने नहीं जाते कि मैं ऐसा कर लू ये वैराग्य का उदय हो रहा है तो अब मैं क्या करूं अर्जुन पूछता है अर्जुन के भीतर कोई वैराग्य नहीं है सिर्फ मोह ममता है उसका वैराग्य झूठा है नहीं तो वो कृष्ण से कहता है कि मैं जाता हूं बात खत्म हो गई मुझे दिखाई पड़ गया कि सब व्यर्थ है और आसार है फिर कृष्ण भी न समझाने की कोशिश करते न समझाने का कोई अर्थ था अर्जुन दुविधा में कहीं किस चीज तो फेरेनिक है बटा हुआ है आधा मन तो लड़ने के लिए आतुर है धन के लिए आतुर है राज्य के लिए आतुर है वो भी मोह है और आधा मन इस हत्या से भी भयभीत हो रहा है अपनों को ही मारने की वो भी मोह है और इन दोनों से मिलके वैरागी की वो बातें कर रहा है जो कि बिल्कुल झूठी क्योंकि तो इन दोनों से वैराग्य का कोई भी संबंध नहीं है इसे थोड़ा आप ठीक से समझ लेना बहुत बार आप भी वैरागी की बातें करते हैं लेकिन ध्यान रखना कि आपका वैराग्य मोह से तो पैदा नहीं हो रहा किसी आदमी की पत्नी मर जाती और वो वैरागी हो जाती और कल तक उसको वैराग्य का कोई ख्याल नहीं था किसी आदमी का दिवाल निकल जाता और वो सन्यास के लिए उत्सुक हो जाता है कल तक उसे सन्यास का क्षण नहीं था अब दिवाले से निकलने वाले सन्यास की कितनी कीमत हो सकती है थोड़ा समझ लेना और पत्नी के मरने से जो वैराग्य निकलता है वो किस मूल्य का होगा जुए में हार जाने से कोई संन्यासी हो जाएगा तो संन्यास में गंध तो जुए की ही होगी उसमें वो सन्यास जुए का ही रूप होगा क्योंकि बीज में तो जुआ था अगर ये, ये आदमी जुए में जीत गया होता तो ये पत्नी न मरी होती तो ये दिवाला न निकला होता तो इस आदमी का वैराग्य से कोई लेना देना न था तो जब आपके मन में ऐसा कोई वैराग्य उठता हो जिसकी जड़ में मोह हो तो आप समझना कि ये वैराग्य झूठा है और इस वैराग्य के आधार पर आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे पर अर्जुन को पता नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है ध्यान रहे जब आप किसी गुरु से पूछते हैं कुछ तो जरूरी नहीं है कि जो आप पूछते हैं वही आपकी मौलिक जिज्ञासा हो आपका प्रश्न तो बहुत ऊपरी होता है क्योंकि भीतरी प्रश्न भी खोजना अति कठिन है लेकिन गुरु आपके ऊपरी प्रश्न से आपके भीतरी प्रश्नों को उठाना शुरू करता है वो तो सिर्फ उसको एक खूंटी बना लेता है और फिर आपके भीतर प्रवेश करने लगता है और जो छिपा है उसे बाहर लाने लगता है अर्जुन ने कुछ पूछा है कृष्ण कुछ कह रहे हैं। और अर्जुन धीरे धीरे उत्सुक हो गया उनकी बात सुनने में वो भूल ही गया युद्ध अपने जन वैराग्य वो बात भूल गया वो कुछ और ही पूछने लगा कृष्ण ने उस मौके का बहाना लाभ उठा के अर्जुन के मन को खोल दिया उसके भीतर की सारी संभावनाओं के प्रति अर्जुन अनजाना शिष्य है जान में तो वो मित्र कृष्ण जान के गुरु है और अर्जुन के प्रति मित्रता का जो भाव है वो केवल अर्जुन की मित्रता के उत्तर में अर्जुन अनजाना शिष्य है और कृष्ण जान के गुरु है लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर वो गुरु की भाषा में बोले तो अर्जुन को पीड़ा होगी उसके अहंकार को चोट लगेगी वो तो मित्री मान के जिया अगर मित्र न माना होता तो उनको सारथी बनने के लिए राजी भी नहीं करता बात ही तो उनसे कहता कि तुम मेरे घोड़ों को संभालो मेरे रथ के सारथी हो जाओ वो बचपन के साथी हैं दोस्त हैं गहरी उनकी मित्रता है अर्जुन के मन को चोट न पहुंचे इसलिए कृष्ण बात करते हैं मित्र की भाषा में और धीरे धीरे उस मित्र की भाषा में ही गुरु का संदेश भी डालते जाते हैं और जैसे जैसे अर्जुन राजी होता जाता है वैसे वैसे वो गुरु होते जाते हैं जैसे अर्जुन बंद होता है और डरता है वैसे ही वो मित्र हो जाते जैसे ही अर्जुन राजी होता है खुलता है ग्राहक होता है वो बहुत ऊंचाई पर उठ जाते हैं उस ऊंचाई पर जहाँ की वो परमात्मा है वहां से बोलने लगते इसलिए कृष्ण के इन बचनों में कई तलों के वचन है कभी वो ठीक मित्र की तरह बोल रहे हैं कभी वो गुरु की तरह बोल रहे हैं कभी वो ठीक परमात्मा की तरह बोल रहे हैं आखिरी ऊंचाई से लेकर साधारण जीवन के तल तक कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए गीता बहुत तलों पर है और अर्जुन पर निर्भर है अर्जुन जब जिस ऊंचाई पर उठ सकता है उस ऊंचाई की वो बात करते हैं सभी मार्गों की उन्होंने अर्जुन के सामने बात रख दी है ताकि अर्जुन सहज ही चुनाव कर ले और अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि आप मुझे मार्ग दे दो तो कृष्ण एक ही मार्ग दे सकते थे अर्जुन तलाश में है अभी उसे यह भी पक्का पता नहीं है वो क्या खोज रहा है अभी उसे यह भी मालूम नहीं कि वो क्या चाहता है तो कृष्ण सारे मार्ग खोलकर रखे दे रहे हैं शायद इन मार्गों के संबंध में बात करते करते ही कोई मार्ग अर्जुन के लिए आकृष्ट कर ले चुंबक बन जाए और अर्जुन खिंच जाए और फिर इस बहाने अर्जुन के बहाने पूरी मनुष्यता के लिए संदेश हो जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिस पर कृष्ण ने गीता में मूल बात न कर ली हो तो सभी मार्गों के लोग अपने योग बात गीता में पा सकते इसका फायदा भी है इसका नुकसान भी इसका फायदा कम हुआ नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि आदमी कुछ ऐसा है कि फायदा लेना जानता ही नहीं सिर्फ नुकसान लेना ही जानता है कृष्ण ने सारे मार्ग गीता में कह दिए और जब वो एक मार्ग के संबंध में बोलते हैं तो बाकी के संबंध में भूल जाते हैं और उस मार्ग को उसकी पूरी ऊंचाई को उठा देते हैं इसलिए उन्होंने सभी मार्गों की प्रशंसा की कभी उन्होंने भक्ति को कहा श्रेष्ठ कभी उन्होंने ज्ञान को कहा श्रेष्ठ कभी उन्होंने कर्म को कहा श्रेष्ठ अब ये बड़ी उलझन वाली बात है क्योंकि अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो साधारण बुद्धि का आदमी कहेगा फिर कर्म को श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए फिर ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए और अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर भक्ति को श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए और कृष्ण इसकी फिक्री नहीं करते वो जिस मार्ग की बात करते हैं उसको उसकी श्रेष्ठता तक पहुंचा देते उसकी उसकी ऊंचाई आखिरी गरिमा उसका आखिरी गौरी शंकर का शिखर खोल देते और जब दूसरे मार्ग की बात करते हैं तो उसका गौरी शंकर खोलते तब वो भूल ही जाते हैं कि एक क्षण पहले उन्होंने ज्ञान को श्रेष्ठ कहा था वो भक्ति को श्रेष्ठ कह रहे ये इस कारण ये किया तो कृष्ण ने इसलिए था कि अर्जुन को प्रत्येक मार्ग का जो श्रेष्ठतम है प्रत्येक मार्ग में जो गहनतम गहराई है उसका उसे ख्याल दिला फिर चुनाव उसके हाथ में ये वक्तव्य की ज्ञान श्रेष्ठ है ये वक्तव्य की भक्ति श्रेष्ठ है तुलनात्मक नहीं ये ऐसा ही जैसे आपने गुलाब का फूल देखा और आपने कहा कि अद्भुत इससे सुंदर मैंने कुछ भी नहीं देखा जरा आपने रात आकाश में तारे देखे और आपने कहा अद्भुत इस सुंदर मैंने कुछ भी नहीं देखा और फिर एक दिन सुबह आपने सागर का गर्जन सुना और सागर की लहरें चट्टानों से टकराती देखी और वक्तव्य नहीं है ये उस क्षण में आपकी भावदशा को पूरा पकड़ लिया फूल ने और फूल इस जगत का सर्वाधिक श्रेष्ठम सुंदरी हो गया और दूसरे क्षण में इसी चांद ने पकड़ लिया तीसरे क्षण में सागर ने पकड़ लिया ये तीनों बातों में कोई विरोध नहीं है और कोई तुलना नहीं ये सिर्फ इस होता है उसी भाव दशा में कभी चांद तारों से भी जीवन के श्रेष्ठतम सुंदरी की प्रती हो जाती और कभी उसी भाव दशा का रस संगीत सागर की लहरों से भी बन जाता है कबीर एक ढंग से उसी शिखर पर पहुंच जाते बुद्ध दूसरे ढंग से उसी शिखर पर पहुंच जाते महावीर तीसरे ढंग से उसी शिखर पर पहुंच जाते वो शिखर एक है वो भाव एक कृष्ण इस तरह बात कर रहे हैं कि उसमें कोई तुलना नहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव नहीं एक मित्र ने मुझसे प्रश्न पूछा कि जब आप कृष्ण पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जिससे कृष्ण श्रेष्ठतम और जब आप लाओस से पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है लाओस से का कोई मुकाबला नहीं जब आप महावीर पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी सब फीके हैं महावीर ही सब कुछ वो बिल्कुल आपको ठीक लगता है लेकिन उस लगने का आप साफ मतलब समझ लेना नहीं तो नुकसान होगा आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे जब मैं लाओ से पे बोल रहा हूं तो लाव से के अतिरिक्त मेरे लिए कोई भी नहीं तो जब मैं कहता हूं लाव से अद्वितीय है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो महावीर से श्रेष्ठ है या बुद्ध से श्रेष्ठ है उसका कुल मतलब यह है कि वो अपने आप में एक गौरी शंकर उसकी कोई तुलना नहीं और ना ही महावीर की कोई तुलना है और ना बुद्ध की और ना कृष्ण की लेकिन आम आदमी तुलना करता है कंपैरिजन करता है और उससे तकलीफ में पड़ता है गीता के साथ बड़ा अन्याय हुआ है शंकर एक व्याख्या लिखते हैं वो व्याख्या भी अन्यायपूर्ण क्योंकि शंकर ज्ञान को श्रेष्ठतम मानते हैं वो उनकी मान्यता है उस मान्यता में कोई भूल नहीं ज्ञान श्रेष्ठ है किसी और से श्रेष्ठ नहीं है तुलनात्मक अर्थों में अपने आप में श्रेष्ठ दूसरे से कोई संबंध नहीं संकर की मान्यता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है ये मान्यता बिल्कुल ठीक है और सही फिर वो इसी मान्यता को पूरी गीता पर थोप देते तो कुछ तो वचन ठीक है जिनमें कृष्ण ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं वहां तो अर्जुन वहां तो शंकर को कोई तकलीफ नहीं लेकिन जहां कृष्ण भक्ति को श्रेष्ठ कहते हैं कर्म को श्रेष्ठ कहते हैं वहां शंकर को अर्चना थी और शंकर बहुत कुशल तार्किक है वो रास्ता निकाल लेते वो शब्दों में से भूल भुलैया खड़ी कर लेते वो शब्दों के नए अर्थ कर लेते वो शब्दों की ऐसी व्याख्या जमा देते कि पूरी गीता शंकर की व्याख्या में ज्ञान की गीता हो जाती वो अन्याय रामानुज भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं बिल्कुल ठीक है कुछ गलती नहीं लेकिन वो भक्ति के सूत्रों के आधार पर सारी गीता पर भक्ति को आरोपित कर देते वो अन्याय तिलक कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं तो पूरी गीता पर कर्म को आरोपित कर देते हैं वो अन्याय अपने आप में बात बिल्कुल ठीक है कर्म श्रेष्ठ है किसी और से नहीं श्रेष्ठ है इसलिए कि उससे भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है भक्ति श्रेष्ठ है किसी और से नहीं श्रेष्ठ है इसलिए कि वो भी परमात्मा का द्वार है ज्ञान श्रेष्ठ है किसी और से नहीं वो भी वहीं पहुंचा देता है जहां भक्ति और कर्म और जो व्यक्ति जिस मार्ग से चलता है स्वभावतः उसे वो श्रेष्ठ लगेगा क्योंकि उससे वो चलता है उससे वो पाता है उससे उसे उस अनुभव होता है और दूसरे मार्ग से जो चलता है उसका, उसका उसे कोई भी पता नहीं कृष्ण ने सभी मार्गों की बात कही अब हम सूत्र को ले तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय अर्थात जानने में नहीं आने वाला है तथा अति समीप में और अति दूर में भी स्थित वही है और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक प्रथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग परमात्मा भूतों का धारण करने वाला और संहार करने वाला तथा सबका उत्पन्न उत्पन्न करने वाला है और वह ज्योतियों की भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह बोध स्वरूप और जानने के योग है। एवं तत्वज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित तीन महत्वपूर्ण बातें पहली बात परमात्मा के संबंध में जब भी कुछ कहना हो तो भाषा में जो भी विरोध में खड़ी हुई दो अतियां हैं एक्सट्रीम पोलरिटी थ, उन दोनों को एक साथ जोड़ लेना जरूरी क्योंकि दोनों अतियां परमात्मा में समाविष्ट और जब भी हम एक अति के साथ परमात्मा का तादात्म्य करते हैं तभी हम भूल कर जाते हैं और अधूरा परमात्मा हो जाता है और हमारा परमात्मा के संबंध में जो वक्तव्य है वो असत्य हो जाता है वो पूरा नहीं होता मगर मनुष्य का मन ऐसा है कि वो एक अति को चुनना चाहता है हम कहना चाहते हैं कि परमात्मा श्रेष्टा है तो दुनिया के सारे धर्म सिर्फ हिंदुओं को छोड़कर कहते हैं कि परमात्मा स्रष्टा है क्रिएटर सिर्फ हिंदू अकेले हैं जमीन पर जो कहते हैं परमात्मा दोनों है सृष्टा भी और विनाशक भी क्रिएटर और डिस्ट्रायर ये बहुत विचारणी है और बहुत मूल्यवान है क्योंकि परमात्मा स्रष्टा है ये तो समझ में आ जाता है लेकिन वही विनाशक भी है वही विध्वंसक भी है ये समझ में नहीं आता आपके बेटे को जन्म दिया तो तो आप परमात्मा को धन्यवाद दे देते हैं कि परमात्मा ने बेटे को जन्म दिया और आपका बेटा मर जाए तो आपकी भी हिम्मत नहीं पड़ती कहने की परमात्मा ने बेटे को मार डाला क्योंकि ये सोचते ही कि परमात्मा ने बेटे को मार डाला ऐसा लगता है ये भी कैसा परमात्मा जो मारता है लेकिन ध्यान रहे जो जन्म देता है वही मारने वाला तत्व भी होगा चाहे हमें कितना ही अप्रीति कर लगता हो हमारी प्रीति और अप्रीति का सवाल भी नहीं जो बनाता है वही मिटाएगा, अभी नहीं तो मिटाएगा कौन और अगर मिटने की क्रिया ना हो तो बनने की क्रिया बंद हो जाएगी अगर जगत में मृत्यु बंद हो जाए तो जन्म बंद हो जाएगा आप ये मत सोचें कि जन्म जारी रहेगा और तो मृत्यु बंद हो सकती उधर मृत्यु बंद होगी इधर जन्म बंद होगा और हमें अनुपात निरंतर वही रहेगा उधर मृत्यु को रोकिएगा इधर जन्म रोकना शुरू हो जाएगा इधर चिकित्सकों ने चिकित्सा शास्त्र ने मृत्यु को थोड़ा दूर हटा दिया बीमारी थोड़ी कम कर दी तो सारी दुनिया की सरकारें संतति निरोध में लगी वो लगना ही पड़ेगा उसका कोई उपाय ही नहीं और अगर सरकारें संतति निरोध नहीं करेंगी तो अकाल करेगा भुखमरी करेगी बीमारी करेगी लेकिन जन्म और मृत्यु में एक अनुपात है उधर आप मृत्यु को रोकिए तो उधर जन्म को रोकना पड़ेगा अब इधर हैं हिंदुस्तान में बहुत से साधु संन्यासी वो कहते हैं संतति निरोध नहीं होना चाहिए उनको यह भी कहना चाहिए कि अस्पताल नहीं होने चाहिए अस्पताल ना हो तो संतति निरोध की कोई जरूरत नहीं इधर मौत को रोकने में तो सब राज्य हैं कि रोकनी चाहिए संत महात्मा लोगों को समझाते हैं अस्पताल खोलो मौत को रोको मौत को हटाओ बीमारी कम करो और वही संत महात्मा लोगों को समझाते हैं कि बर्थ कंट्रोल मत करना इससे तो बड़ा खतरा हो जाएगा ये तो परमात्मा के खिलाफ है अगर बर्थ कंट्रोल परमात्मा के खिलाफ है तो दवाई भी परमात्मा के खिलाफ है क्योंकि परमात्मा बीमारी दे रहा है और तुम दवा कर रहे हो तो और परमात्मा मौत ला रहा है तुम इलाज करवा रहे हो तब सब चिकित्सा परमात्मा के विरोध में चिकित्सा बंद कर दो संति निरोध की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी लोग अपने आप ही ठीक अनुपात में आ जाएंगे इधर मौत रोकी इधर जन्म रोकता है आप सोच लें अगर किसी दिन विज्ञान ने यह तरकीब खोज निकाली कि आदमी को मरने की जरूरत नहीं तो हमें सभी लोगों को बांच कर देना पड़ेगा क्योंकि फिर पैदा होने की कोई जरूरत नहीं जन्म और मृत्यु एक ही धागे के दो छोर हैं उनमें एक संतुलन है यह सूत्र पहली बात यह कर रहा है कि परमात्मा दोनों अतियों का जोड़ सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण बहुत लोग हैं जो मानते हैं परमात्मा बाहर है। आम आदमी की धारणा यही होती है कहीं आकाश में परमात्मा बैठा है एक बहुत बड़ा दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी वो सारी दुनिया को संभाल रहा है सिंहसन पर बैठा हुआ इससे बड़ा खतरा भी होता है कभी कभी पश्चिम के बहुत बड़े विचारक कार्ल गुस्ताब जुंग ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब मैं बचपन में ये समझाया गया कि परमात्मा आकाश में बैठा हुआ अपने सिंहासन पर दुनिया का काम कर रहा है तो उसने लिखा कि मैं अपने बाप से कह तो नहीं सका लेकिन मुझे सदा एक ही ख्याल आता था कि वो अगर पेशाब मलमूत्र त्याग करता होगा तो सब हम ही पे गिरता होगा आखिर वो सिंहासन पर बैठा बैठा कब तक बैठा रहता हो कभी तो मलमूत्र त्याग करता हो उसने अपने संस्मरण में लिखा है की ये बात मेरे मन में बुरी तरह घूमने लगी छोटा बच्चा ही था किसी से कह तो सकता नहीं क्योंकि किसी से कहूं तो वो पिटाई कर देगा कि ये भी क्या बात करो परमात्मा मलमुत्र लेकिन जब परमात्मा सिंहासन पर बैठता है आदमियों की तरह जैसे आदमी कुर्सियों पर बैठते और जब परमात्मा की दाढ़ी मूछ और सब आदमी की तरह है, तो फिर मलमुत्र भी होना ही चाहिए किसी से जुग ने लिखा है मैं कह तो नहीं सका तो फिर मुझे सपना आने लगा कि वो बैठा है अधर में और मलमूत्र गिर रहा है आम आदमी की धारणा यही है कि वो कहीं आकाश में बैठा हुआ है बाहर इसलिए आप मंदिर जाते हैं क्योंकि परमात्मा बाहर है। ये एक अति है एक दूसरी अति है जो मानते हैं कि परमात्मा भीतर है बाहर का कोई सवाल नहीं इसलिए ना कोई मंदिर ना कोई तीर्थ ना बाहर कोई जाने की जरूरत परमात्मा भीतर ये सूत्र कहता है कि दोनों बातें अधूरी है जो कहते हैं परमात्मा भीतर है वो भी आधी बात कहते हैं और जो कहते हैं परमात्मा बाहर है वो भी आधी बात कहते हैं और दोनों गलत क्योंकि अधूरा सत्य असत्य से भी बदतर होता है क्योंकि वो सत्य जैसा भासता है और सत्य नहीं होता परमात्मा बाहर और भीतर दोनों में है वो परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है क्योंकि बाहर भीतर उसके ही दो खंड है हमारे लिए जो बाहर है और हमारे लिए जो भीतर है वो उसके लिए ना तो बाहर है ना भीतर वो दोनों में वही ऐसा समझे कि आपके कमरे के भीतर आकाश और कमरे के बाहर भी आकाश आकाश बाहर है या भीतर आपका मकान ही आकाश में बना है तो आकाश आपके मकान के भीतर भी है और बाहर भी दीवारों की वजह से बाहर भीतर का फासला पैदा हो रहा है इस शरीर की दीवाल की वजह से बाहर भीतर का फासला पैदा हो रहा है वैसे बाहर भीतर वो दोनों नहीं है या दोनों है सूत्र कहता है बाहर भीतर दोनों है परमात्मा चर अचर रूप भी वही है चर अचर रूप भी वही है जो बदलता है वो भी वही है जो नहीं बदलता वो भी वही है यहां भी हम इसी तरह का द्वंद्व खड़ा करते हैं कि परमात्मा कभी नहीं बदलता संसार सदा बदलता रहता लेकिन बदलाहट में भी वही है और गैर बदलाहट में भी वही है दोनों द्वंद्व को वो घेरे हुए सूक्ष्म होने से अविग्ह जानने में आने वाला नहीं है बहुत सूक्ष्म है सूक्ष्मता दो तरह की एक तो कोई चीज बहुत सूक्ष्म हो तो समझ में नहीं आती या कोई चीज बहुत विराट हो तो समझ में नहीं आती ना तो ये अनंत विस्तार समझ में आता है और न सूक्ष्म समझ में आता है दो चीजें छूट जाती दो छोर विराट और सूक्ष्म सूक्ष्म को कहना चाहिए शून्य जैसा सूक्ष्म एक से भी नीचे जहां शून्य दो तरह के शून्य है एक से भी नीचे उतर जाए तो एक शून्य है और अनंत का एक शून्य है ये दोनों समझ में नहीं आते परमात्मा दोनों अर्थों में सूक्ष्म विराट के अर्थों में भी सुनने के अर्थों में भी और इसलिए अविज्ञेय है समझ में आने जैसा नहीं है पर तो बड़ी कठिन बात हो गई अगर परमात्मा समझ में आने जैसा ही नहीं तो समझाने की इतनी कोशिश सारे शास्त्र सारे ऋषि एक ही काम में लगे हैं कि परमात्मा को समझाओ और वो समझ में आने योग्य नहीं फिर ये समझाने से क्या सार होगा समझ में आने योग्य नहीं है इसका ये मतलब आप मत समझना कि वो अनुभव में आने योग्य नहीं है समझ में तो नहीं आएगा लेकिन अनुभव में आ सकता है जैसे अगर मैं आपको समझाने नमक का स्वाद तो समझा नहीं सकता परमात्मा तो बहुत दूर है नमक का स्वाद भी नहीं समझा सकता और अगर आपने कभी नमक नहीं चखा है तो मैं लाख सिर और सारे शास्त्र इकट्ठे कर लू और दुनिया भर के विज्ञान की चर्चा आपसे करूँ तो भी आखिर में आप पूछेंगे की आपकी बातें तो सब समझ में आई लेकिन ये नमकीन क्या है उसका उपाय एक ही है कि नमक का टुकड़ा आपकी जीभ पर रखा जाए शास्त्र की कोई जरूरत नहीं जो समझ में आने वाला नहीं वो भी अनुभव में आने वाला हो जाएगा और आप कहेंगे कि आ गया अनुभव में स्वाद परमात्मा का स्वाद आ सकता है इसलिए कोई प्रत्यय के ढंग से कंसेप्ट की तरह समझाए कोई सार नहीं होता इसलिए तो हम परमात्मा के लिए कोई स्कूल नहीं खोल पाते कोई पाठशाला नहीं बना पाते या बनाते हैं तो उससे कोई सार नहीं होता कितनी ही धर्म की शिक्षा दो कोई धर्म नहीं होता शिक्षा के आदमी वैसे का वैसा कोरा लौट जाता और कई दफे तो और भी ज्यादा चालाक होकर लौट जाता जितना वो पहले नहीं था क्योंकि अब वो बातें बनाने लगता अब वो अच्छी बातें करने लगता है वो धर्म की चर्चा करने लगता है और स्वाद उसे बिल्कुल नहीं कृष्ण कहते हैं सूक्ष्म होने से अभिज्ञ समझ में आने वाला नहीं है अति समीप है और अति दूर भी पास है बहुत इतना पास जितना कि आप भी अपने पास नहीं असल में पास कहना ठीक ही नहीं क्योंकि आप ही वही है और दूर इतना है जितने दूर की हम कल्पना कर सके अगर संसार की कोई भी सीमा हो विश्व की तो उस सीमा से भी आगे कोई सीमा है नहीं इसलिए अति दूर और अति निकट ये दो अतियां हैं जिन्हें जोड़ने की कृष्ण कोशिश कर रहे हैं विभाग रहित उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता और सभी विभागों में वही मौजूद है तथा वह जानने योग परमात्मा भूतों का धारण पोषण करने वाला और संहार करने वाला और उत्पन्न करने वाला सभी वही वही बनाता है वही संभालता है वही मिटाता है यह धारणा बड़ी अद्भुत है और एक बार यह ख्याल में आ जाए वही बनाता है वही संभालता है वही मिटाता है तो हमारी सारी चिंता समाप्त हो जाती ये एक सूत्र आपको निश्चिंत कर देने के लिए काफी ये एक सूत्र आपको सारे संताप से मुक्त कर देने के लिए काफी क्योंकि फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता को परेशान होने का कोई कारण रह जाता और ना आपको शिकायत की कोई जरूरत रह रह जाती जाती और ना आपको कहने की जरूरत कि ऐसा क्यों बीमारी क्यों है बुढ़ापा क्यों है? मौत क्यों है? कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रह जाती आप जानते हैं कि वही एक तरफ बनाता है और दूसरी तरफ से मिटाता है वही बीच में संभालता भी है इसलिए हमने परमात्मा का त्रिमूर्ति की तरह प्रतीक निर्मित किया है उसमें तीन मूर्तियां तीन तरह के परमात्मा की धारणा की शिव ब्रह्मा विष्णु वह हमने तीन धारणा की ब्रह्मा सर्जक है सृष्टा है विष्णु संभालने वाला है शिव विनष्ट कर देने वाला है लेकिन त्रिमूर्ति तीन परमात्मा नहीं वो केवल तीन चेहरे मूर्ति तो एक है अस्तित्व तो एक है लेकिन उसके ये तीन ढंग और वही ज्योतियों की ज्योति माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है है समझ में ना आने वाला और फिर भी जानना जानने योग्य वही है ये बातें उलझन में डालती हैं और लगता है कि एक दूसरे का विरोध है विरोध नहीं है। समझ में तो वो नहीं आएगा अगर आपने समझदारी वर्ती अगर आपने कोशिश की कि बुद्धि से समझ लेंगे तर्क लगाएंगे गणित बिठाएंगे आर्गू करेंगे प्रमाण जुटाएंगे तो वह आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि सभी प्रमाण आपके हैं आपसे बड़े नहीं हो सकते सभी तर्क आपके हैं आपके अनुभव से ज्यादा का उनसे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती और सभी तर्क बांच है, उनसे कोई अनुभव नहीं मिल सकता लेकिन जानने योग्य वही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि जानने की कोई और कीमिया कोई और प्रक्रिया हमें खोजनी पड़ेगी बुद्धि उसे जानने में सहयोगी ना हो क्या बुद्धि को छोड़ के भी जानने का कोई उपाय है क्या कभी आपने कोई चीज जानी है जो बुद्धि को छोड़ के जानी हो अगर आपके जीवन में प्रेम का कोई अनुभव हो तो शायद थोड़ा सा ख्याल आ जाए प्रेम के अनुभव में आप बुद्धि से नहीं जानते कोई और ढंग है जानने का कोई हार्दिक ढंग है जानने का मां अपने बेटे को बुद्धि के ढंग से नहीं जानती सोचती नहीं उसके बाबत जानती हृदय की धड़कन से जुड़ के जानती वो उसे पहचानती वो पहचान कुछ और मार्ग से होती वो मार्ग सीधा सीधा खोपड़ी से नहीं जुड़ा हुआ है वो शायद हृदय की धड़कन से और भाव अनुभूति से जुड़ा हुआ है परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि उपकरण नहीं बुद्धि को रख देना एक तरफ मार्ग है इसलिए सारी साधनाएं बुद्धि को हटा देने की साधना और बुद्धि को जो एक तरफ उतार के रख दे, जैसे स्नान करते वक्त किसी ने कपड़े उतार के के रख रख दिए हो ऐसा प्रार्थना और ध्यान करते वक्त कोई बुद्धि को उतार के रख दे बिल्कुल हो जाए बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाए बाल बुद्धि हो जाए जैसे कुछ बचा ही नहीं सोच समझ की कोई बात ही ना रही तो तत् सम्बन्ध जुड़ जाता है क्यों ऐसा होता होगा ऐसा इसलिए होता है कि बुद्धि तो बहुत संकीर्ण है बुद्धि का उपयोग है संसार में जहां संकीर्ण की हम खोज कर रहे हैं छुद्र की खोज कर रहे हैं, वहां बुद्धि का उपयोग लेकिन जैसे ही हम विराट की तरफ जाते वैसे बुद्धि बहुत संकीर्ण रास्ता हो जाती उस रास्ते से प्रवेश नहीं किया जा सकता उसको हटा देना उसे उतार देना संतों ने नमालम कितने तरकीबों से एक ही बात सिखाई है कि कैसे आप अपनी बुद्धि से मुक्त हो इसलिए बड़ी खतरनाक भी है। क्योंकि हमें तो लगता है कि बुद्धि को बचा के कुछ करना है बुद्धि साथ लेके कुछ करना है सोच विचार अपना कायम रखता है कहीं कोई हमें धोखा ना दे जाए कहीं ऐसा ना हो कि हम बुद्धि को उतार के रखें और इसी बीच कुछ गड़बड़ हो जाए और हम कुछ भी ना कर पाएंगे तो बुद्धि को हम हमेशा पकड़े रहते हैं क्योंकि बुद्धि से हमें लगता है हमारा कंट्रोल है हमारा नियंत्रण है है बुद्धि के के हटते ही नियंत्रण खो जाता है और हम सहज प्रकृति हिस्से हो जाते हैं इसलिए खतरा है और डर है इस डर में थोड़ा कारण है वो ख्याल में लेना ना जरूरी अगर आपको क्रोध आता है तो बुद्धि एक तरफ हो जाती जब क्रोध चला जाता तब बुद्धि वापिस आती और तब पछताते जब कामवासना पकड़ती है तो बुद्धि एक तरफ हो जाती है और जब कामकृत्य पूरा हो जाता है तब आप उदास और दुखी और चिंतित हो जाते हैं कि फिर वही भूल के कितनी बार सोचा नहीं करें फिर वही किया फिर बुद्धि आ गई एक बात ख्याल रखें प्रकृति भी तभी काम करती है जब बुद्धि बीच में नहीं होती आपके भीतर जो निम्न है वो भी तभी काम करता है जब बुद्धि नहीं होती अगर आप बुद्धि को सजा सजग रखें तो आप क्रोध भी नहीं कर पाएंगे और काम वासना में भी नहीं उतर पाएंगे अगर दुनिया बिल्कुल बुद्धिमान हो जाए तो संतान पैदा होनी बंद हो जाएगी संसार उसी वक्त बंद हो जाएगा क्योंकि नीचे की प्रकृति की भी सक्रियता तभी हो सकती है जब आप बुद्धि का नियंत्रण छोड़ दें क्योंकि प्रकृति तभी आपके भीतर काम कर पाती जब आपका बुद्धि बीच में बाधा नहीं डालती वो जो श्रेष्ठ प्रकृति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो भी तभी काम करता है जब आपकी बुद्धि नहीं होती पर इसमें एक खतरा जो समझ लेने जैसा है वो ये है चूंकि हम नीचे के प्रकृति से डरे हुए हैं इसलिए बुद्धि के नियंत्रण को हम हमेशा कायम रखते हैं हम डरे हुए अगर बुद्धि को छोड़ने पर क्रोध हिंसा कुछ भी हो जाए अगर बुद्धि को हम छोड़ दें तो हमारे भीतर की वासनाएं स्वच्छंद हो जाए हम तो अभी पागल की तरह क्या कर गुजरे कितनी बार हत्या करने की सोची है बात लेकिन बुद्धि ने कहा ये क्या कर रहे हो पाप जन्मों जन्मों तक भटकोगे नरक में जाओगे और ना भी गए नरक में तो अदालत है कोर्ट है पुलिस है और कहीं भी ना गए तो खुद की कॉन्सियंस है अंतकरण है वो कचोटेगा सदा की तुमने हत्या की फिर क्या मुंह दिखाओगे कैसे चलोगे रास्ते पर कैसे उठोगे तो बुद्धि ने रोक लिया अगर आज कोई कहे कि बुद्धि का नियंत्रण छोड़ो तो पहला ख्याल ये अगर नियंत्रण छोड़ा कि तो उठाई तलवार और किसी की हत्या कर दी क्योंकि वो तैयार बैठा है भाव भीतर नीचे की प्रकृति के डर के कारण हम बुद्धि को नहीं छोड़ पाते और हमें ऊपर की प्रकृति का कोई पता नहीं है क्योंकि वो भी बुद्धि के छोड़ने पर ही काम करती इसे हम ऐसा भी समझे अगर कोई आदमी बीमार हो तो चिकित्सक पहली फिक्र करते है कि उसको नींद ठीक से आ जाए क्योंकि वो जगह रहता है तो शरीर की प्रकृति को काम नहीं करने देता बाधा डालता रहता नींद आ जाए तो शरीर अपना काम पूरा कर ले प्रकृति उसके शरीर को ठीक कर दे उसके घाव भर दे उसकी बीमारी को दूर कर दे इसलिए चिकित्सक की पहली चिंता होती है कि मरीज सो जाए बाकी काम दूसरा नंबर दो पर है दवा वगेरा नंबर दो पर है पहला काम है कि मरीज सो जाए क्यों इतनी चिंता है क्योंकि मरीज की बुद्धि दिक्कत दे रही है सो जाए तो प्रकृति काम कर सके आप भी जब सोते हैं तभी आपका शरीर स्वस्थ हो पाता है दिन भर में आप उसको अस्वस्थ कर लेते हैं आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है तो 22 घंटे सोता है 20 घंटे सोता है और मां के पेट में 9 महीने 24 घंटे सोता है फिर जैसे जैसे उम्र बड़ी होने लगती नींद कम होने लगती फिर बूढ़ा और कम सोता है फिर बुढ़ापे में कोई आदमी दो घंटे तीन घंटे सो ले तो बहुत बूढ़े बहुत परेशान होते हैं सत्तर साल के बूढ़े मेरे पास आ जाते हैं वो कहते हैं कुछ नींद का रास्ता बताइए नींद की आपको जरूरत नहीं रही है जैसे जैसे शरीर मरने के करीब पहुंचता है प्रकृति को शरीर में काम करना कम कर देती है उसकी जरूरत नहीं बनाने का काम बंद हो जाता बच्चा चौबीस घंटे सोता है क्योंकि प्रकृति को बनाने का काम करना है अगर बच्चा जग जाए तो बाधा डालेगा उसकी बुद्धि बीच में आ जाएगी वो कहेगा टांग जरा लंबी होती तो अच्छत नाक जरा ऐसी होती तो अच्छत आंख जरा और बड़ी होती तो मजा आ जाता वो गड़बड़ डालना शुरू कर देगा तो नौ महीने प्रकृति उसको एक दफे भी होश नहीं देती बेहोश प्रकृति अपना काम करती जैसे ही बच्चा पूरा हो जाता है बाहर आ जाता है लेकिन तब भी बाईस घंटे सोता है अभी बहुत काम होना है अभी उसकी पूरी जिंदगी की तैयारी होनी जैसे ही बच्चे के शरीर का काम पूरा हो जाता है वैसे ही नींद एक जगह आके रुक जाती छह घंटा सात घंटा आठ घंटा काम प्रकृति का पूरा हो गया अब ये आठ घंटा तो रोज के काम के लिए है रोज में आप शरीर को जितना तोड़ लेंगे उतना प्रकृति रात में पूरा कर देगी दूसरे ना आप सुबह ताजा होकर काम में लग जाएंगे बूढ़ा तो मरने के करीब है, उसको तीन घंटा भी जरूरत से ज्यादा है क्योंकि प्रकृति कुछ बना नहीं रही सिर्फ तोड़ रही इससे नींद कम होती जा रही प्रकृति भी काम करती है जब आप बुद्धि से बीच में बाधा नहीं डालते ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि जो नीचे की प्रकृति के संबंध में सच है वही ऊपर की प्रकृति के संबंध में भी सच है जब आप परमात्मा को भी बाधा नहीं डालते और बुद्धि को हटा लेते हैं तब वो भी काम करता है लेकिन नीचे के भय के कारण हम ऊपर से भी भयभीत होते हैं। नीचे के डर के कारण हम ऊपर की तरफ भी नहीं खुलते इसलिए कहना है कि प्रकृति को भी परमात्मा का वाह रूप समझे उससे भी भयभीत ना हो उससे भी भयभीत ना उसमें भी उतरे उससे भी डरे मत उससे भी भागे मत उसको भी घटने दे उसमें भी बाधा मत डालें और नियंत्रण मत बनाए बिना बाधा डाले बिना नियंत्रण बनाए होश को कायम रखें, वो अलग बात है फिर वो बुद्धि नहीं है बुद्धि का अर्थ है बाधा डालना नियंत्रण करना ऐसा ना हो ऐसा हो उपाय करना श का अर्थ है साक्षी होना हम कोई बाधा ना डालेंगे अगर क्रोध आ रहा है तो हम क्रोध के भी साक्षी हो जाएंगे और काम वासना आ रही तो हम काम वासना के भी साक्षी हो जाएंगे हम देखेंगे हम बीच में कुछ निर्णय न करेंगे कि अच्छा है कि बुरा है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मैं रोकू कि न रोकू करू की ना करूं हम कुछ भी निर्णय न लेंगे हम सिर्फ शांत देखेंगे जैसे दूर खड़ा हुआ कोई आदमी चलते हुए रास्ते को देख रहा हो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और आप देख रहे ऐसा हम देखेंगे। नीचे की प्रकृति को भी दर्शन करना सीखे तो बुद्धि हटेगी और साक्षी जगेगा और जब नीचे का बहना रह जाएगा तो आप ऊपर की तरफ भी बुद्धि को हट रख सकेंगे क्योंकि आपको भरोसा आ जाएगा कि बुद्धि को ढोने की कोई भी जरूरत नहीं और जैसे ही बुद्धि हटती है परमात्मा ज्ञात होना शुरू हो जाता वो है वो अविज्ञ है बुद्धि लेकिन बुद्धि के हटते ही प्रज्ञा से साक्षी भाव से वही ज्ञान योग्य वही जानने योग्य वही अनुभव योग्य आखिरी बात इस संबंध में ख्याल ले लें क्योंकि साक्षी का सूत्र बहुत मूल्यवान है और अगर आप साक्षी के सूत्र को ठीक से समझ लें तो परमात्मा का कोई भी रहस्य आपसे अनजाना न रह जाएगा और इस साक्षी के सूत्र को समझने के लिए छोटा छोटा प्रयोग कर रहे दे तो कर्ता बन के मत करें साक्षी बन के करें ताकि थोड़ा अनुभव होने लगे कि देखने वाले का अनुभव क्या है भोजन कर रहे हैं साक्षी हो जाएं, अचानक ख्याल आए एक गहरी सांस लें और देखने लगे कि आप देख रहे हैं अपने शरीर को भोजन करते हुए पहले थोड़ी अड़चन होगी थोड़ा सा विचित्र मालूम पड़ेगा क्योंकि दो की जगह तीन आदमी हो गए अभी भोजन था करने वाला था भूख थी करने वाला था अभी एक तीसरा और आ गया देखने वाला ये देखने वाले की वजह से थोड़ी कठिनाई होगी एक तो भोजन करना धीमा हो जाएगा आप ज्यादा चबाएंगे आहिस्ता उठाएंगे क्योंकि ये देखने वाले की वजह से क्रियाओं में जो विक्षिप्तता है वो कम हो जाती शायद इसलिए हम देखने वाले को बीच में नहीं लाते क्योंकि जल्दी डाल के भागना है किसी तरह अंदर कर देना है भोजन को और निकल पड़ना है अगर आप चलेंगे भी पूर्वक तो आप पाएंगे आपकी गति धीमी हो गई बुद्ध चलते हैं। उनके चलने की गति ऐसी शांत है जैसे कोई पर्दे पर फिल्म को बहुत धीमी स्पीड में चला रहा हो बहुत आहसा है बुद्ध से कोई पूछता है कि आप इतने धीमे क्यों चलते हैं तो बुद्ध ने कहा कि उल्टी बात है तुम तो मुझसे पूछते हो कि इतना धीमा में क्यों चलता हूं मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम पागल की तरह क्यों चलते हो ये इतना ज्वर इतना बुखार चलने में क्यों चलने में इतना विक्षिप्त क्यों मैं तो होश से चलता हूं तो सब कुछ धीमा हो जाता है ध्यान रहे जितना होश होगा उतनी आपकी क्रिया धीमी हो जाएगी और जितना करता शून्य होगा उतना क्रियाओं में से उन्माद ज्वर चला जाएगा क्रियाएं शांत हो जाएंगी और ध्यान रहे शांत क्रियाओं से पाप नहीं किया जा सकता अगर आप किसी की हत्या करने जा रहे हैं और धीमे धीमे जा रहे हैं तो पक्का समझिए हत्या हत्या नहीं होने वाली अगर आप किसी का सिर तोड़ने को खड़े हो गए हैं और बड़े आहिस्ता से तलवार उठा रहे तो इसके पहले की तलवार उसके सिर में जाए म्यान में वापिस चली जाएगी उतने धीमे पाप होता ही नहीं पाप के लिए जर तेजी चाहिए और जो आदमी तेजी से जी रहा है वो चाहे पाप कर रहा हो ना कर रहा हो उससे बहुत पाप अनजाने होते रहते हैं उसकी तेजी से ही होते रहते हैं उसके ज्वर से ही हो जाते हैं ज्वर ही पाप है बुद्ध कहते हैं जैसे ही होश करोगे सब धीमा हो जाएगा रास्ते पे चलते वक्त अचानक ख्याल कर लें गहरी सांस लें ताकि ख्याल साफ हो जाए और धीमे से देखें कि आप चल रहे आख बंद कर ले खाली बैठे आंख बंद कर लें और देखें कि आप बैठे हुए आंख बंद करके बराबर आप देख सकते हैं कि आपकी मूर्ति बैठी हुई है एक पैर की तरफ से देखना शुरू करें कि पैर की क्या हालत दब गया है परेशान हो रहा है चींटी काट रही है ऊपर की तरफ बढ़ें पूरे शरीर को देखें कि आप देख रहे हैं आप देखते देखते ही बड़ी गहरी शांति में उतर जाएंगे क्योंकि देखने में आदमी साक्षी हो जाता है रात रात बिस्तर पर लेट गए हैं सोने के पहले पांच मिनट आंख बंद करके पूरे शरीर को भीतर से देख लें आपको पता हो या ना हो पश्चिम तो अभी एनाटॉमी की खोज कर पाया है कि आदमी के शरीर में क्या क्या है क्योंकि उन्होंने सर्जरी शुरू की आदमी को काटना शुरू किया ये कोई 300 साल में ही आदमी को काटना संभव हो पाया क्योंकि दुनिया का कोई धर्म लाश के काटने के पक्ष में नहीं था तो पहले सर्जन जो थे वो चोर थे उन्होंने लाशें चुराई मुर्दा घरों से काटा आदमी को भीतर से देखा लेकिन योग हजारों साल से भीतर आदमी के संबंध में बहुत कुछ जानता है अभी पश्चिम के सर्जन कहते हैं कि पूर्व में योग को कैसे पता चला आदमी के भीतर की चीजों का वो पता काट के नहीं चला है वो योगी के साक्षी भाव से चला है अगर आप भीतर साक्षी भाव से प्रवेश करें और घूमने लगे थोड़े दिन में आप अपने शरीर को भीतर से देखने में समर्थ हो जाएंगे आप भीतर का हड्डी मांस मज्जा स्नायु जाल सब भीतर से देखने लगेंगे और एक बार आपको भीतर से शरीर दिखाई पड़ने लगे आप शरीर से अलग हो गए क्योंकि जिसने भीतर से शरीर को देख लिया वो अब ये नहीं मान सकता कि मैं शरीर हूं वो देखने वाला हो गया वो दृष्टा हो गए 24 घंटे में जब भी आपको मौका मिल जाए कोई भी क्रिया में साक्षी को संभाले साक्षी के संभाल से दो परिणाम होंगे क्रिया धीमी हो जाएगी करता क्षीण हो जाएगा और विचार और बुद्धि कम होने लगेगी विचार शांत होने लगेंगे बुद्धि का ऊहा पोह बंद हो जाएगा कोई छोटा सा प्रयोग कुछ नहीं कर रहे हैं सांस को ही देखे सांस भीतर गई बाहर गई सांस भीतर गई बाहर गई आप उसको ही देखें लोग मुझसे पूछते हैं कोई मंत्र दे दें मैं उनको देता हूं मंत्र वगैरह ना ले एक मंत्र परमात्मा ने दिया है वो श्वास है उसको पहला मंत्र बच्चा पहला पैदा होते ही पहला काम करता है श्वास लेने का और आदमी जब मरता है तो आखिरी काम करता है श्वास लेने का श्वास से घिरा है जीवन जन्म के बाद पहला काम श्वास वो पहला कृत्य है आप श्वास लेके ही करता हुए इसलिए अगर आप श्वास को देख सके तो आप पहले कृत्य के पहले पहुंच जाएंगे आपको उस जीवन का पता चलेगा जो श्वास लेने के भी पहले था जो जन्म के पहले था अगर आप श्वास को देखने में समर्थ हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु शरीर की होगी श्वास की होगी आपकी नहीं होने वाली आप श्वास से अलग है बुद्ध ने बहुत जोर दिया आना पान योग श्वास के आने जाने को देखने का योग वो अपने भिक्षुओं को कहते थे तुम कुछ भी मत करो बस एक ही मंत्र श्वास भीतर गई इसको देखो श्वास बाहर गई इसको देखो और जोर से मत लेना कुछ करना मत श्वास को सिर्फ देखना करने का काम ही मत करना सिर्फ देखना आंख बंद कर ली श्वास ने नाक को स्पर्श किया भीतर गई भीतर गई भीतर पेट तक जाके उसने स्पर्श किया पेट ऊपर उठ गया फिर श्वास वापिस लौटने लगी पेट नीचे गिर गया स वापस आई श्वास बाहर निकल गई फिर नई श्वास शुरू हो गई ये वर्तुल इसे देखते रहना अगर आप रोज पंद्रह बीस मिनट सिर्फ श्वास को ही देखते रहे तो आप चकित हो जाएंगे बुद्धि हटने लगी साक्षिजगने लगा आंख खुलने लगी भीतर की हृदय के द्वार जो बंद थे जन्मों से खुलने लगे सरकने लगे उस सरक द्वार में ही परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती साक्षी द्वार है बुद्धि बाधा है।